पहला बात है कि, कि ये संसार में पैदा होने का बात एक किस्म का डिजीज़ होता है उसका नाम है मेटेरियल डिजीज मेटेरियल डिजीज वो कैसा है जितना सारे मैटर है चारों हमारे जितना सारे आदमी हैं वस्तू हैं इनके साथ एक संबंध जोड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली और आप इतना एजुकेटेड हैं आपको ज़्यादा बोलने का दरका नहीं सीला भक्ति सीधान सरस्वती भूषण जी ने एक छोटे से किताब इतना पतला उसका कीमत बहुत है वास्तव सच्चाई और अपेक्षित सच्चाई ये दोनों विषय में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए लेकिन ये हो नहीं पाता भगवान बोलकर कोई चीज है डू यू आई थिंक नोटा हम जाने इसीलिए लिए उठाए क्वेश्चन को नहीं इनका और भगवान बहुत बहुत की भक्ति करते तो कि जो तो, इनको लगता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान जल्दी बुला देते हैं तो आपको भगवान की भक्ति का बारे में क्या आइडिया है इनका जो जाना है जैसे कि आप एक ट्रेन में चाड़ी कर रहे टोटली totally, बॉम्बे तो काफ जा रहे हैं और किसी आपका रिलेटिव है कोई कोई दोस्त है वो भोपाल में उतर जाए किसी जगह उतर जाए जीवन यात्रा है ना इसमें जिसको जब ड्रॉप होने का दरकार है वो सीनरी ड्रॉप हो जाता फास्ट पॉइंट जो है वो है रिलेटिव वर्ल्ड का बारे में आपका जानकारी होना चाहिए फास्ट पॉइंट हम भगवान के बारे में अभी नहीं बताएंगे ऑल अबाउट साइंस रिलेटिव वर्ल्ड देखो इसमें देखोगे जितना सारे रिलेशन है रिश्तेदारी है पिता माता सब कुछ है हम जानते हैं ये आपका माता जी हैं मानते भी हैं बट हाउ लॉन्ग कितना समय तक आपका और उमर हुआ है तीस साल तो इकतीस साल पहले आपका ठिकाना कहाँ था समझा मेरा बात ये आपका माता जी भी के निकाल नहीं सकेगी आपका माताजी जो है कब तक माताजी है? एक और और एक एक ट्रेन ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस एक्सप्रेस और और आपका दूसरा माता ट्रैक में दुरंत जा रहा है इसमें राजधानी जा रहा है एक तरफ आगे चले और सेंस स्पीड होगा 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर तो उसमें आपको 100 स्पीड तो है एक्जैक्टली exactly, क्योंकि है। लेकिन आपको एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में देखने से लगेगा विंडो mm -hmm. में देखोगे ट्रेन बहुत दूर से धक्का चल रहा है रिलेटिव रियलेटि जीरो और ठीक ऑपोजिट हुए अर्थात राजधानी इधर जा रहे और दोनों इधर जा रहे एक सौ किलोमीटर पारा तो आपको दिखेगा कि जैसे मिरर आपका जो चूड़ गाड़ी है ना इसको क्या बोलते हैं कॉम है, है ना उसका नी जो है उसके जो दाना है झट तो से निकल गया पता ही नहीं पड़ा क्योंकि उसमें हंड्रेड किलोमीटर पावर प्लस हंड्रेड किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू इच अदर देन फाइंड आई एम रनिंग एंड्रेड किलोमीटर सबसे बड़ा बात है कि इतना इंटेलिजेंट समाज आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी का साथ ज्यादा बात नहीं करना पड़े दुनिया में देखो वो आपका जो स्विट्जरलैंड में हम तो विदेश नहीं जाते हमारा प्रतिज्ञा है नहीं तो कब का चले जाते हमारा नियम नहीं एक महाराज गए तो उधर यंग बैच जो है वो बड़ा दुखी होकर उनका सामने आए महाराज के सामने हमको कुछ बताओ बोलो देखो पहला बात तो ये है आपका एजुकेशन आपका मटेरियल फैसिलिटीज जितना सारे हासिल किए हैं आज तक ये आपको सुखी बनाने में असमर्थ है क्यों ये आपको क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है क्यों सब तो है उसमें बात यह है जो मेट्रियल फैसिलिटीज जो है आपसे कई गुना ज्यादा है कहां स्विट्ज़रलैंड में कई गुना ज्यादा कुछ नहीं टोकियो में जाओ इसमें जाओ तो देखो कि पागल बन जाओगे व्हाट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट बट माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे आर नॉट सेफाइड इसका स्टेटिस्टिक्स निकाला जाए तो देखोगे सबसे ज्यादा सुसाइड का केस है उस कंट्री में जहां पॉवर्टिस्टिक कंट्री है इंडिया एशिया में और से, वहां थोड़ा अध्यात्म का चर्चा हो अब मानते नहीं भगवान फिर भी तो संत तो आ गया थोड़ा बहुत धन्यवाद तो कर ही देते तो जहां गंगा बहती हैं यमुना बहती हैं आप स्वीकार करो ना करो Some sort of satisfaction is there inside it. आपको आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसु जिंदगी का ऐसा मोर आएगा इसमें आप स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाओ यू मस्ट एग्री क्योंकि आसमान में सूरज है वेदांतों का बहुत सारे व्याख्या जाएंगे आसमान में सूरज है बादल ने घेर लिया है दो दिन उससे सूरज का मुख दिखाई नहीं पड़ता कोई पर्सन कोई बोखा का तर्क करे सूरज बोल के कोई है ही नहीं चलो हम मानते नहीं सूरज सूर्य वट इन सूरज तुम स्वीकार करो नहीं करो सूरज है लेकिन सूरज इतना गुड़ है अब बादल आपका करीब करीब है उसका इतना क्षमता है आपको कवरिंग कर दे आपका दृष्टि को सीमा को जो आपको पता नहीं चलेगा सूर्य सुप्रीम लोर्ट है कि नहीं इसका बारे में हम थोड़ा तर्क उठाएंगे आप नेगेटिव बोलोगे हम पॉजिटिव बोलेंगे देखेंगे किसका जय हो <laughs> अब तो इंडली इंडली। तो साधु वो है जिसका पास जाने का बाद क्या माताजी है क्या पिताजी सब भूल जाओगे जिसका पास आने से लगता है ये करोड़ों पिताजी माताजी जी का बराबर है नेताजी सुभाष पोष नाम सुने हो, नेताजी सुबास में जो फाइनल डिसीजन लिए सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के उपास से किपा लेने के लिए बड़ा महात्मा वो छोबी देखोगे कंप्यूटर में सब दिखाएगा मेरा गुरु जी का फोटो सब देखे जाओ उसमें भी फायदा है तो उसमें पहले वो बोले हम हमारा गुरुजी थे यौंग थे क्वाइट प्योंग उस समय में गुरुजी का उम्र बहुत कम थे उसके बाद आगे चल के एक साल का उम्र में शोरी छोड़ अगर गुरुजी होते तो आपको लेके गुरुजी के गुरु सामने अगर ले जाता तो आपको ना जाने कैसे रोना आया उसको देख के भी अगर हाफता मुझे लगता है कि करोड़ों माता जाने का समाधान हम एक एग्जैक्ट कथा हम बताते हैं राशिया में सिलसिला भक्तिवल तत्व समाज गए वो कौन है हिसाब से हमारा गुरु है लगता है बहुत ज्य हमारा काका गुरु का अभी आचार्य है बहुत पहुंचा हुआ संत बट नो वडी कैन अंडरस्टैंड वो ऐसे रहते हैं कि लोग सुनते हैं क्या है वो राशिया में गए पहली बार के लिए राशिया में ये भी राशिया का बहुत सारे रिवोटिज आता है कृष्ण भजन के लिए ऐसा रोक टोक नहीं है तो ये आत्मा का भजन है तो वहां हमारा एक आदमी है उसका नाम है कमलाक्षर कमलाक्षर का मैया पहली बार के लिए आई साधु दिखने की जिंदगी में साधु क्या है जबकि लड़का साधु मैं नवद्वीप में आए बहुत दिन से साधु साई कर रहा है लेकिन इनको पता नहीं कि साधु क्या होता है काला की गोला लंबा की मोटा कुछ नहीं उन्होंने पहली बार के लिए आए शेरा भक्तिवल त्रितुर्व सिंह का सामने ओ मैया को लेके अंदर में गेट खोल के महाराज आ महाराज जी जब अंदर में घुसे उसको देखते रहे ऐसा करों दृष्टि से अब कमलाक्ष बोलते हैं कमल अभी भी है और पुरी का पांडा उसको एक पूरा मुखान मुफ्त दे दिया उन्हें डोकट आया था बड़ा रोबारी रोबरी हुआ था उसमें वो एकदम जोर जबरदस्ती मैंने डकाचू को मार के पिटाके भगा दिया तो पांडा बहुत करोड़पति का मालिक है बोले एक तुम रख लो तो उधर अभी भी है वो है हमने कोई किस्सा कहानी कहा था तो क्या हुआ उसमें बोलते हैं कि मेरा माता जी का ओड गुरु जी शिव देखे और देखने का साथ साथ ही कहा से उसका रोना आ गया सी ब्रास्टेड इन टीयर्स ऐसा पानी है कि दमकल लग गया उस समय में यह आता जो साधु जानता नहीं कौन चीज है क्यों आए हैं क्या कारण है कुछ कानून तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि साधु दिखा नहीं तो संग संग लायक मैंने साधु का अंदर में जो भगवान बैठा हुआ है इसका साक्षी है बहुत सारे घटनाएं मेरा गुरु जी का भी ये सब नहीं बताएंगे अभी क्वेश्चन है जब तक ियल सोसाइटी का साथ अब रिलेशन बनाकर रहोगे लाइक मैन क्यों ऐसा बोलते बोलते हो हमने गीता में भगवान जे ही होगा रियल इंटेलिजेंट देवर गो फॉर सेंसोर इंद्रियों के द्वारा भोगने का विषय ये शब्द स्पर्शरूप रसगंध हो फाइव एलिमेंटरी फैक्टर्स आप चिंता करो आपका पास एजुकेशन है जितना सारे दुनिया में एक भी एंजॉयमेंट दिखाओगे नहीं आउट ऑफ दि फाइव फैक्टर्स शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो पांच फैक्टर दुनिया का आदमी पागल का मापिक जो देर रनिंग बिहाइंडिट वो किसका पीछे है तो किस रूप देखा रूप को एंजॉय करना चाहता है उसका पीछे दौड़ा हमने देखा एक लड़की का पीछे तीन दोस्त लड़ गया एक दोस्त दूसरे को मर्डर कर दिया दूसरा दोस्त भग गया एक तो मर गया एक भग गया फरार हो गया और एक दोस्त तो वो तो, तो बीच में नहीं था वो भी है तो पुलिस ने पकड़ा सब कुछ को बाद में समाधान किया हुआ वो जो लड़की है जिसका जेल हो गया उसको क्या शादी करे और जिसको मर दिया उसको क्या शादी करे जो बच गया तो उसका साथ उसका शादी हुआ लेकिन विद इन वन ईयर सी डेवलप कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इतना प्यार महत्व का ये संतुल हाँसी उड़ाता है मजाक उड़ाता है जब ही ब्रेस्ट कैंसर हुआ उसको काट के फेंकना पड़ा एंजॉयमेंट होगा बस उसका बीच में जो संबंध है प्रीति है बस जितना किस्म का एंजॉयमेंट है आप देखो ये पांच आप विचार करके देखो शब्दों अच्छा अच्छा गाना है कुछ भी है शब्दों का पीछे आप दौड़ते हैं ये जो एडुकेशन साउंड kind of ये तो साउंड के द्वारा ही तो सीखा करते हो रूप में या ओवरऑल रिशिप्शन प्रोफेसर बोलते हैं शब्दों का पीछे दौड़ो हमको हायर एडुकेशन व्यू मीन मै हायर एडुकेशन आत्मा का कोई उन्नति नहीं हुआ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी मानविकता का अवक है डिग्रेड होते जा रहा है हाउ आई कैन एजुकेशन होटल में जाओ लड़का ने आपका क्या परिभाषा है एडुकेशन का सिविलाइजेशन का क्या परिभाषा बट इस i can what define principle. with respect to word principles authentic are, scriptures word principles are guiding you point is that absolute truth are apekshit to jo do cheez bola they are guided by apparent truths my i am guided by absolute truth that is a different that is the only reason we have difference of views o oh, india is the land of spiritual cultivation Those sages, after long deliberation, have given us eminences of spiritual knowledge, but I am so fool I am not ready to accept it. Upanishad p itliye gali deke bola uttistha to jagrat to prapto bharanibodha to kuro shradhara nishithaya durgam patostab kavya bandanti kavya mukha jo sages mana sadhus sant hai jo bastav saktu ko vijn ke dwaara anubhav me alaye. दर्शन दिए यहां तक भी आकबर वाशाह जैसा मुस्लिम है वो थी कि वो भी अनुभव थे बट आई एम वेरी सॉरी यूड आकबर वाह का साधु संतक प्यार था जब भी मुसलमान है इसीलिए पाकिस्तान में जब अकबर का कहानी पढ़ाया जाता है वो सबसे ओरेस्ट बदमाश क्योंकि वो सबसे अच्छा है मुसलमान लेकर छोटो छोटो बचपन में ही सब पढ़ाया जाता है जबकि इसका हृदय बहुत बड़ा था इन्हो ने दर्शन करने के लिए जाते थे हरिदास ठाकुर वृंदावन में अभी भी प्रमाण है हरिदास ठाकुर रूप दर्शन करने जाते थे महाराज उसका सभा जो है उसका जो सभा है सभा में जैसे विक्रमादित्य का नौ ज्वेल्स रहता था नहीं आगुर बत्सा क्या रहता था आगुर बत्सा का ही वो सभा में थोड़ा अभी आजकल तो उसमे जो, जो आपका वो जो नाम है उसका ना, तानसेन बोलते है जो की हरिदास ठाकुर का शिष्य है तानसेन वो संगीत के द्वारा भगवान को आराधना करते थे अब गुरुजी से सीखे थे कैसे करना है और अंतिम में उसको अकबर जी ने बोला कि आपका गुरुजी जी का पास छुप के गए थे उस दिन गुरुजी जो तान गाते गाते एकदम मशगूल हो गया था डूबे थे अब बिहारी जी को गोदी में लेके रो रहा था जंगल है कोई देखने वाला नहीं बिहारी को गोदी में ले लिया आंसू आ रहा यार बहुत गान लगा वो गाना यार सुना आज थोड़ा तानसेर बोले मेरा बार गुरु की बात तो है ही है आप सुनना चाहो तो गांस तो ने बड़े सभा में आईनी आकबरी बोलते किताब इसमें सारे आता है सब क्वेश्चन सब आंसर आता है वो बैठ के गाना शुरू किया और सारे हमारा जो जितना सारे सभा में थे सारे झूमने लगे साहब झुमने लगे बट जब हो गया था इसके बाद बादशाह ने बोला देखो थानसेन तुमने तो वही पद गाया था गुरुजी ने जो पद गाया उस दिन जो छुपके गए था लेकिन क्वेश्चन ये है गुरुजी गाने का साथ साथ वहां का माहौल जैसा हुआ था यहां वैसा नहीं हुआ था क्यों ऐसा है आपको गुरु के बाद पूरा नहीं मिला तो ने बोला देखो जावाना उद्देश्य दोनों फरक फरक है वहां हमारा गुरुजी गा रहे थे फॉर द एंटीफैक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड और कीर्तन शुरू किए फॉर योर सेटिस मेरा बाड़क पड़ गया उसका तो होगा ही साहब अब आपको संतुष्टि के लिए गाया था इसमें थोड़ी वो मूड आया समझा मेरा पार? अकबरबाशा रूप सनातन गोस्वामी के पास जाके बार बार बोले थोड़ा सेवा बताओ महाराज थोड़ा से हमारा क्या सेवा है वो तो बेंगौल का चीफ मिनिस्टर था हीरे जबड़त से मोड़ा हुआ था उसका घर कोई कमी नहीं था सब छोड़ के आए उसे निशाका एकदम फिर उधर जो है अकबरबाशा जाके बार बार गिर गिराने गिर लगे बोलो कुछ बताओ सेवा तो सनातन जी उसका अंदर भी जो अहंकार है मैं इसको मिटाने के लिए एक किया। बोला आप बार-बार सेवा सेवा तो राजा बना दिया था मंदिर मदन मोहन इससे सीढ़ी से चढ़कर धीरे धीरे दिर, ऊपर आए मदन मोहन मंदिर में और नीचे जाए तो जमुना का बैंक मैंने जाऊं तो यमुना का पानी मिल सकता तो उस समय में बार बार बोला तो बोले थे हमारा वस्तु को सेवा है नहीं माधुरी करके भोग लगाता हूँ तो आप बार बार सेवा करो सेवा करो बोल रहे तो एक काम करो हमारा जो है वो देखो वो सीढ़ी जो है वो टूट गया है पत्थर जो है लाल पत्थर है सब तोड़ फोड़ हो गया थोड़ा बहुत उसका रिपेयरिंग कर दो तो बड़ा भारी चीज अकबर बस्तर का फॉल में इतना धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ मेरा समझिए मजा कर रहे ये छोटा सा सीढ़ी रिपेयरिंग इट्स मैटर ऑफ जोक वो तो हमारा साथ मुझे कर रहा है बोला महाराज क्या सेवा बताया कुछ तो सही सेवा बताओ तब तो हम बोला हाँ हमारा हाँ, यही सेवा करो ना वो ही जो देखो उधर उधर देखो टूट गया वो, वो सीढ़ी को देखो जब सुना तुमको साहब ऐसा देखा वो सीढ़ी को देखो अमुल पॉइंट एट किया तब तो पूरा वृंदावन का सिनारी उसका सामने प्रकट हो गया वृंदावन में क्या है एक एक पर्पल में ज्वेल्स करोड़ों करोड़ों रुपया से भी आप हमारा एक जो ज्वेल था उसका नाम क्या ब्रिटिश ले लेके गए कोई नौर कोई नूर को बात है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है सुनातम गोसाई ने उसका अहंकार को संकुचित करने के लिए देखा है वो देखो और टूट गया वो तो जब सीढ़ी का ओर देखा देखिये एक एक चट्टी में करोड़ों करोड़ कोई हिसाब नहीं जो ज्वेल्स है अब रो के चरण में परे तो महाराज हमको क्षमा करो हमारा भावना कुछ और था हम अभिमान के द्वारा सोचा बिंदावन में आप रहते हो थोड़ा सेवा करिए तो हम तो नालायक है हम सेवा नहीं करते अब क्वेश्चन आता है दुनिया में तीन किसी का आदमी मिलता है थ्री टाइप्स ऑफ कुछ एक टीम बोलता है अरे यार भगवान है तो है नहीं है तो नहीं है से क्या लेना देना नहीं नहीं नहीं। एक किस्म का है दूसरा किस्म के बोलते हैं कि महाराज ईश्वर जरूर है चूंकि हो ही नहीं सकता यहां तक कि आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन से लेकर हु नॉट कमेंट्री हम साइंस देट्यूट में जाते थे पूर्वाश्रम में हमारा कुछ काम था वैज्ञानिक लोगों के साथ वहां केमिस्ट्री डिपार्टमेंट थे आप जाओ तो उधर देखोगे आइंस्टाइन का फाइनल रिमार्क्स आई वॉन्ट टू नो गॉड फॉर ईश्वर का सारे भावनाएं जानना चाहते लेकिन हम जान नहीं पाए संभव नहीं न्यूटन भी ये किया बड़ा बड़ा दार्शनिक जितना हरे सारे एक ही मंत्र को किया देर इज सम मैजिकल फोर्स इज दे आर बिहाइंड माई कंसेप्शन हमारा धारणा का पीछे ऐसा एक सृष्टि है आपका अगर थोड़ा सा भी दिमाग है आसमान का ओर देखो आप पागल हो जाओ ये चांद सितारे करोड़ करो हुईज करो, में कौन मेंटेन कर रहा है हिमालय के सामने जाओ यहां से हिमालय ज्यादा दूर नहीं हम आपको ऐसा ऐसा जगह गया वहां रो पड़ोगे हम नहीं जाएंगे रो आना आ जाएगा हम उस सब जगह गया जो जगह जाके लौट के आना क्वाइट इम्पॉसिबल बहुत आदमी मरा गया लिखा भी है सरकार से बड़ा बड़ा वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर देश हमने वहां भी किया अर्थात गौमुख का भी ऊपर बाहरी चट्टी में कभी भी हम मर सकते हो गुरु जी का कृपा है मरे नहीं वहां सात दिनों का अंदर उसी देवता को हम बोले आज भगवान का बात छोड़ किसी देवता हम अगर ऑर्डिने के मन को उनको बुलाए ही इज बाउंड टू कम ग इसका नाम ही सिद्ध होम कोई देवता को बुलाए किसी कंसेंट्रेशन लगा के वह आने के लिए मजबूर हो जाएगा वहां भूमि ही ऐसा गुण है दोपहर को दो बजे देखो कि सुबह में सात बजे देखो और एसम अजिब मॉर्निंग अजीब सूर्य उठा है दोपहर को दो बजे देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्वेश्चन है एक टीम है बोलता है भगवान है कि नहीं हमारा क्या लेना देना हमको दरकार नहीं और एक टीम बोलता है महाराज भगवान जरूर है और एक टीम बोलता है तो बिल्कुल नहीं भगवान मानते नहीं आप इस तीनों में क्या समाधान होगा क्या समाधान करोगे आपका पास सोल्यूशन है आप वेदांत तो पढ़े हो उसमें भी जुक्ति आ जाएगी एक बात सुनो आप वेदांतों में ये का जगह है इसमें अभाव तात्कालिक अभाव बोल के दो टर्म्स आता है शब्दों जैसे अभी महाराज बोल रहे अरे तो अभी आरती कर रहा अभी तो शाम भय नहीं अभी तो शाम हुआ नहीं सूरज जल लेते उसके आरती करें इसका मतलब हुआ है अभी शाम हुआ नहीं अभी संध्या हुआ नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में संध्या आएगा संध्या ढहल जाए सूरज चले जाए और इसको बोलता है क्या तात्कालिक अभाव अभी का कुछ ड्यूरेशन समय के लिए संध्या का अभाव महसूस हो रहा है लेकिन संध्या जरूर आएगा तात्कालिक अभाव अभाव है कि जैसे फिलोसॉफी में कोई बड़ा बड़ा आदमी बोलता है घोड़े का डीम बात नहीं मानेगा तो महाराज ये कहना कि घोड़े का डीम इज इन सच सब्सटेंस यू कैन फाइंड फाइन वर्ल्ड घोड़े का डीम बोल के कोई होता है कुछ कुछ होता ही नहीं, नहीं है लेकिन घोड़े का डीम बोला जाता है में अक्सर बोलता है घोड़े का डीम है संस्कृत में भी, भी है तो मेरा क्वेश्चन है वो बोलके सिंह खरगोश का सिंह सिंह संस्कृत में आता है एवं वेदांत में तो अक्सर आता है ये सब शब्द तो।, तो खरगोश जो है ये, ये जो है उसका तो सिंह जो है हॉर्न होना संभव ही नहीं लेकिन बोलने के लिए बोलता है मतलब वो वस्तु का एग्जिस्टेंस को नहीं है ये 100 प्रमाण कर लिए दो तीन ये जो शब्द है समटाइम दो अभी जो वस्तु नहीं है लेकिन है आपका आंखों में दिखाई नहीं पड़ता उसका बारे में है कि नहीं ये क्वेश्चन तरक नहीं चलता जैसे आपका नाम है रोहित आपका घर में गए आपका पिताजी हमको उत्तर दिए रोहित तो घर में नहीं है महाराज तो रोहित कहां है बोले वाराणसी गया है है कोई काम पे तो तो उस समय ये शब्दों के द्वारा तो ये माने नहीं होगा रोहित नहीं है घर में रोहित नहीं है ये शब्दों के द्वारा तो ये माने नहीं होगा कि रोहित का एग्जिस्टेंस है ही नहीं थोड़ी दिन के लिए गए हैं तो हमको मिलेगा नहीं थोड़ा दिन बाद आ जाएगा फिर घर में तो वेदांत तो में ये प्रश्न होता है गॉड इज देयर और नॉट इसका बारे में वेदांति शुद्ध वैदांतिक उन्होंने प्रश्न किया वेदांतों का उत्तर है इट इज एमने तो ठीक किया भगवान है कि नहीं ये बोलो वेदांतों में बोलता है he is he is putting this question. बोलो जो वस्तु है कि नहीं बोल के कंट्रोडिक्शन हो रहा है इसका अजीत एग्जिस्टेंस जरूर है समझा मैंने बहुत जो वस्तु है ही नहीं उसका बारे में है कि नहीं ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता जो वस्तु है ही नहीं कभी भी संभव नहीं उसका बारे में है कि नहीं ये जो तर्क है डिबेट नहीं सकता। वेदांतो का उत्तर है हमारा नहीं मतलब है कि नहीं ये क्वेश्चन है इट इज देयर बट इट इज आउट ऑफ योर माइंड वाईज आउट ऑफ योर साइट आउट ऑफ योर माइंड साइट है आई आई आई कैन कैन, गिव गिव यू यू आंसर। नाउ एम ट्राइंग टू टू फुल एनी काइंड ऑफ योर हार्ट। हमने कोई गप बोलने होंगे आप लाइट का स्पेक्ट्रा का रिसर्च किया ऐसे आप बहुत एडुकेशन किए हो आसमान में देखोगे तो देखोगे जैसे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में जैसे होता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और शाम सॉर्ड अप्रोर्स फील्स वाई देसिंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिसर्च किया था लाइट का स्पेक्टर होगा जैसे मैग्नेशियम को हीट करो तो अलग किस्म का रेडिएशन निकालता है सोडियम को हीट करो दूसरा किस्म का ये तो जानते हो तो ये प्रमाण किए सीवी रमन ये अलग अलग किस्म का स्पेक्टर क्यों निकालता जीन को ट करो तो का इसका करने करके उन्होंने प्रमाण किया जो कोई भी मेटल को हीट करो इफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड दे गेट एजिटेटेड उसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उसका जो ओरिजिनल ऑर्बिट है एनर्जी लेने का वही इलेक्ट्रॉन्स से हायर ऑर्बिट इसके बाद सी रमन बोलते हैं जब जो हीट सप्लाई या एनर्जी सप्लाई बंद कर दो ग्रेजुअली यू कैन फाइंड समन कमिंग आउट कम आउट इस समय उन्होंने व्याख्या किया जो वो जो ओरिजिनल ऑर्बिट है वो जो हायर एनर्जी लेके जो जाम्प किया था उसमें फिर से कूलिंग प्रोसीजर के साथ ओरिजिनल ऑर्बिट में वो आना चाहता है इसका समय द एनर्जी इथ रिसीव एमिटी इसका एक, एक किस्म का लाइट स्पेक्टर बड़ा भारी दक्षिण भारत का साइंटिस्ट है मैं जिस जमाने का बात कर रहा हूं तो साइंस कॉलेज बाद में हमारा नजर का सामने साइंस कॉलेज का बहुत ब्रांच खुला एक है सोल्ड लेक में हैं? सी वी मजूमदार बड़ा प्यार करते थे हम बड़ा बड़ा साइंटिस्ट और आपका में देखोगे वहांबाटोमिक साइंस ज्वाइंट है लगा हुआ है दोनों का साथ ही हमारा थोड़ा ये था लेकिन मेरा कहने का मतलब है ओ, क्या सी बी जी हमारा गोडिया मठ का एक स्पेश, स्पेशल विषय है जो अगर हम जितना भी ऊंचा फिलोसफी बोले गंगा का किनारे बैठकर तकिया लगा के बड़ा ऊंचा फिलोसफी टोटल हरिद्वार में यह सब चर्चा कभी नहीं हुआ ये आम चर्चा कर सकते लेकिन हमारे साधारण बेस हमारा गाड़ी नहीं है हमारा बैंक बैलेंस नहीं है कुछ नहीं है शिष्य नहीं बनाया हम जाके तकिया लगा के बैठ जाए तो कितना आदमी पास सुनने आएगा बोलो कोई पागल है माथा में पट्टी लगा हुआ है जितना भी ऊंचा किस्म का बात बोलो इसके गोलियामर क्या विचार है जब भी सभा समिति हुआ करता था रविन्द्र टैगोर बड़ा बड़ा ये जो हमारा न इसका बारे में हम बताए नहीं अभी तो नेताजी सुभाष चंद्र का वो थोड़ा बता देंगे क्लियर हो जाएगा तो इस समय में हमारा मटका नियम था बड़े बड़े पर्सनैलिटी को समाज का जब भी उसका कोई नहीं स्पिरिचुअल की भगवान को मान तो नहीं लेकिन उनको बुला के बड़ा आसन दिया जा सकता देने का व्यवस्था होता था उसमें बड़े आदमी आए तो पीछे भी बड़े सब बहुत आदमी आए सीबी रमन गया, तो जरूर कुछ चर्चा ऐसा है तो चर्चा बड़ा जो चर्चा फिलोसफी कहा नहीं लेकिन सीवी रमन आए तो उसका पीछे पीछे आ जाए इससे बड़ा बड़ा आदमी को बुलाकर सभा का अंदर विचार को प्रस्तुत करने का इच्छा है उसमें बड़ा बड़े बड़े सुनते थे का करते थे और उसके द्वारा प्रचार फैल जाता था वाइड लिए सिर्फ स्वच्छी राम भक्ति ठाकुर भी किए रविन्द्र नाथ ठाकुर के गारी में मुकान पे क्योंकि उसका दादा का साथ दोस्ती था फिर यूनिवर्सिटी हॉल में साहित्य तो हाँ, जब शिलोभक्ति महादुर महापुरुष जिसको देखने से आप चरण में पड़ जाओ ऐसा रूप हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते आजान लंबित वाह कमल जो गए प्रोपा जी ने भेजे तो काम करके उसको इनविटेशन लेटर लेकर देख लेकिन नियम है जाओ तो घुसने नहीं देगा पहले नोट लिखो उसका बात गया घोड़ी अमर से आए हैं एक संत महात्मा का सब देखा करने से तो इसका इतना है टेबल में काम कर रहे महाराज जी आए हम कुछ भी भगवान माने ना माने कोई संत महात्मा आए तो कम से कम देखेंगे ना आए वो थोड़ा समय कुछ भी नहीं बोल रहा इतना अभिमान है उसका माता निश्चि करके प्ले रूम कर गो ऑन अपमान करने के तो उसके बाद महाराज जी का और देखा ही नहीं देखते तो कमाल हो जाता अभिमान है महाराज जी ने बोले हाँ जी हम लोग आए हैं गोड़ियामठ से हमारा गुरु जी आपको भेजे हैं हमको भेजे हैं हमारा सिंपोजियम चल रहा है एक मास एक महीना तक तो, और उसमें आपका इनविटेशन ले रहे थे आई डोंट बिलीव हुई है भगवान क्या है देख नहीं सकता हमारा समय नहीं है जाओ जाओ बोला नहीं ऐसा अपमान कर दिया तो माधवी महाराज जी बोले महाराज आप जिस में काम कर रहे हो पीछे क्या-क्या घटना चल रहा है कि तो देखा एक ऐसा महापुरुष है जिसका रूप दर्शन के साथ वो संकुचित है स्वाभाविक है जिसका अंदर में भगवान है प्रभाव है उसका अपमान करो तो आप संकुचित हो जाओ अपराध हो जाए तो उसके बाद बोले फ्रॉम गोरियम कैन यू शो योर गॉड आप जिस ईश्वर को आराधना करते हो कृष्ण बोलते हो कैन यू शो मी तो यस, माधोश कैन शो देन शो मी देन शो मी बाई नॉथो बला ये फर्स्ट माई क्वेश्चन इज देट इफ संच डी डिग्री What is your procedure? No, first of all, exam can go. Uh, out of that, I can recruit sixty uh, people. Sixty. Eh? After that, they can appear before me. I mean, why or why not? After that, I can recruit twelve percent. Out of that, they can. I can guide them. They can do their. They can go. On and on, they can get PhD degree. After they submit thesis. which is at par level, as per their consideration they can Then will come. Then will to to that point. point Same point I am telling देन महाराज जी बोले कंप्यूटर पॉइंट सेम पॉइंट you एम टू यू भगवान देखा जाता है आई कैन सो यू गॉड बो टू माई स्पिरिचुअल मास्टर एन यू मस्ट है आपका submission जैसे आपका सबमिशन आपका सामने बड़ा लड़का चूज किया वो सबमिशन है ही है तो आपका गाइडेंस गलती किया तुमने ऐसे करो तो उसका गाइडेंस में रिसर्च करेगा तो हमारा गुरुजी जो है हम कसम से बोल रहे हैं आपका सामने गुरुजी आपको ईश्वर का दिखा सकता है बोल दिया आपका सबमिशन होगा गुरुजी के चरण में तो और चुप हो गया कोई उत्तर नहीं दे पाया ये तो एक पॉइंट है छोड़ो बात नेताजी सुभाष चंद्र जो आए तो वो बोले गुरु को थोड़ा दर्शन करेंगे आज जो पृथ्वी में फैले हुए गोलिया मठ का झंडा इसका पीछे वो महापुरुष है, है। खबर तो तो भेजता है तो प्रभुपात का साथ खबर भेजा गया प्रभाद सुभाष बोस आया तब का जमाने में सुभाष बोस का बहुत नाम फाल गया न्यूज पेपर में आया था उठिन साहे को थपड़ा मरा था तो उन्हें बोला भेजो ना हमारा ना हमारा काम है फिर भी उसको भेजो हमारा पास तो लेके आए थोड़ा दंडवत किए अब सामने बैठे बैठने का बाद चर्चा चल रहा था स्पिरिचुअल डिस्कशन क्योंकि नेताजी सुभाष बोस जब सिंगापुर में अपना फौजी को तहरी किए उसका जीवन ही को फॉलो करना वहां बोलते सुबह शाम गीता को जरूर पाठ करते थे उसका लाइफ इस, इसको पढ़ो उसमें है सुबह शाम गीता पाठ करते थे उसमें जो जजमेंट आता था, था उसका जस्ट लाइक फायर किसी को पूछने का जरूरी है नहीं टू बी हाँ अगर गोड़ी मठ के गीता आपका सामने दे देंगे आप कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें जो उत्तर है एक एक करके पारपोट है उसको व्याख्या आप बोलोगे महाराज कहां से ऐसा व्याख्या आया कितना सुंदर अविश्वास का कोई सवालत नहीं है तो नेताजी सुभाष चंद्र का साथ थोड़ा बात हुआ चर्चा उसके बाद उन्होंने बोले स्वामी जी एक बात सच्चा बताऊं। आपको देख के हमारा ऐसा लगा आधा घंटा बात सुना तो लगता है कि आपका चरण में मेरा जिंदगी दे दे हमारा इच्छा हो रहा है लेकिन हम देशवासी का सामने हमारा कमिटमेंट हो चुका न्यूज़पेपर में निकाला भारत जी भारत माता को साधीन करेंगे हमने चुनौती दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो हमने रिजोल्यूशन ले लिया इसके कारण इसी जन्म में शायद आपका सामने हमारा आने का इच्छा था लेकिन आ नहीं पाए तो उसी समय ने जब नेताजी सुभाष को जा रहा था तो जी ने बुलाया एक मिनट सुनो तो फिर लौट के आए मतलब आपने तो बोले अभी बोले गीता पाठ कर दो यस हम गीता पाठ करते हैं गीता विश्वास करते हैं भगवान श्री कृष्ण का आदेश और गीता का अंदर ये जो श्लोक जो है जो जीवात्मा है पापते मानते हुए वैज्ञानिक लोग भी प्रमाण कर लिया साइडिस्ट लोग प्लान चेट करके रविन्द्र ठाकुर भी किए हैं रोसिक बाबू बोल के एक व्यक्ति को प्लान करके तीन दोस्त बुलाए थे प्लान जानते हो एक जीवात्मा मरने का बाद उसको बुलाया जाए रोसिक बाबू रविन्द्र ठाकुर योर है वो आपको मालूम नहीं एक आत्मा दूसरे शरीर में जाने का बाद भी उसको बुला सकते हो हम उतना दूर क्यों जाए यू आर इन हरिद्वार शंकराचार्यों का बाद हम बताए शंकराचार्य जी दो बात तो बोले हमारा शरीर को एक बर्फीली जगह में संरक्षण यू मस्ट प्रिजर्व इट सो दे बोला गुरुजी क्यों बोले हमारा कुछ देर के लिए काम है शरीर को कोई स्पर्श तक ना करे माइंड इट कोई जानवर न खाया तेरा ड्यूटी है ऑल दी फोर आवर्स टेक केयर ऑफ माई बॉडी मैचुअल बॉडी हमारा कुछ काम बन गया हमारा कुछ काम है उन्होंने अपना शरीर को जोग बल के द्वारा निकल लिया और जो राजा रानी के साथ फाइट चल रहा था रानी मैया ने देखे शाचार्यों को पराजय करना संभव नहीं तो वो बाल बंगा है उसका स्त्री संग क्या होता है उसका आइडिया नहीं तो वो रानी माँ ये प्रश्न कर दिया तो घबड़ा गया महाराज आपका नॉलेज है तो सब नॉलेज होना चाहिए बोला रानी रानी एक काम करो मेरे को एक दो महीना के लिए मेहनत उसके बाद क्यों बोला हमारा कुछ काम है दो महीनों के बाद आपका आंसर देंगे बोल के चले गए एक देश का राजा उसका डेथ हुआ उसको जानकारी था तुरंत क्या किए शरीर से अपना आत्मा को निकाला वो राजा का शरीर में घुस गए वो स्त्री संघ तो नहीं किए लेकिन स्त्री का हो उठे स्वाद तो, तो आएगा ही उसके साथ को थोड़ा काम शास्त्रों के बारे चर्चा किया नॉलेज हो गया खराब काम तो संघर् कर नहीं सकता उसके बाद शिष्यों को बोला हुआ था मैं जो बहुत दिन हो गया आ नहीं रहा है तो जल्दी एक काम करेगा मोहमुदगर ये दिया उसको छोटा किताब बंगाली में मोहमुदगर ये जो है ये पाठ करना मेरा कानों के सामने देखे तो आत्मा मेरा आ जाएगा बोला अच्छा गुरुजी गुरु बोला हाँ जब भी लेट हो रहा है तो आप चिंतित हैं तो एक काम करना मोहमुदगर को जरूर पाठ करना उसमें मैं आ जाऊसा तो ही हुआ आ गया आने का बाद वो शंकर जो अपना शरीर को लेकर फिर मां के पास गए Now I can answer to your question। श्लोक गीता का हम मानते हैं आत्मा शरीर से निकल जाते हैं ये शरीर गिर जाता है उसका नया शरीर में आत्मा प्रविष्ट होता है योर मादर डेट कभी भी मौत नहीं होता आत्मा का ये तो 100 परसेंट प्रूफ है आत्मा सिर्फ जारसी को बदल लेते हैं नहीं जिस तरह से इसका भागवत से एक उदाहरण दे दिया फिर डेथ क्यों होता है इसका उत्तर हम देंगे नेताजी सुभाष चंद्र का बात को क्लियर करें पहले नेताजी सुभाष चंद्र जी को बताएं बताए जी वो तो लौट रहा था उसको बुलाए थोड़ा सुनो एक बात आप तो बोलते हो गीता मानते हो हाँ तो आप बोलते हो गीता पढ़ते हो तो आत्मा का अविनाशी है तो मानते हो और उपनिषद में भी ऐसा है ना यम आत्मा प्रवचन न लोभ्य न मिधाया न सुते नउट ऑफ इंटेलिजेंस क्या बहुत प्रोफेशन से है आप आत्मा को जान लेके समय उपनिषद के है तो प्री ने एक क्वेश्चन किए आपका जिंदगी का मकसद क्या है पर हमारा जिंदगी मकसद है भारत माता को साधीन करो आप एक काम करो तो आपका हटाया जाए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को तो पोपाजी ने एक बात बोला अभी आप बोले गीता मानते हो आप नेताजी सुभाष बोस बोल के जो मॉडी आपको मिला है समझो कि नेक्स्ट लाइफ के आपका जन्म हो जाए इंग्लैंड में तो आप सोचो कि भारत शत्रु है तुम्हारा, भारत का और लड़ाई करो। लड़ाई करोगे, आप करते हो, कम ऑन मैन, यू आर सो इंटेलिजेंट, ऑल तो नेताजी दिमाग गुर गया इतना देर तो सोचा नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी हमारा कमिटमेंट है हम अभी कर नहीं सकता आपका कृपा लेके चल रहा हूं बाद में देखा जाए ऐसा करके और बाहरी दृष्टि में आत्मा जो निकालता है तो है ही है कि क्या हमारा आंखों के सामने से हमारा माता चला गया तो कैसा हम करें तो है तो वेथ इसके बारे में भगवान से कृष्ण ने तो उत्तर दिए कॉन्सियसनेस का जो डिग्रेड होता है उसका जीरो पॉइंट में आ जाए उसका नाम है डेथ समझे मेरा वहां आपका स्थिति नहीं रहे बस अचानक शरीर से आत्मा निकल गया दूसरे जने में चला गया ऐसा बहुत सारे वास्तव घटना आसाम में भक्ति विजन भारती महाराज बोला था आसम में बोले महाराज पिता बहुत, बहुत गरीब है और ब्राह्मण दोस्त था एक ब्राह्मण दोस्त ब्राह्मण दोस्त को बोला देख मेरा लड़की सैना हो गई तो उसको शादी देना संभव नहीं है कुछ पैसा उधार दे मैं जीते जू दे, दे, दे।, दे, दे। तो ठीक है कोई बात नहीं कितना लगे ले ले। लेकिन हम वादा करते हैं तेरे को दे दे तो किया, तो दे तो तो किया दिया ब्राह्मण है ब्राह्मण है, है। धूमधाम से हो गया लेकिन होनहार का खेल है महाराज दो चार महीना का अंदर पिताजी का डेथ हो गया माना जिन्होंने रुपया मंगा था दोस्त का तो कोई चिंता दोस्त तो है रुपया दिया कि नहीं लड़का को चुनौती दिया तो तुम्हारा पिताजी रुपया देंगे तो बाद में पिताजी वो अभी भी है आपको लेके बुरा मुलाकात करोगे आप जाके आप सोचोगे नहीं महाराज कुछ कोई कुछ किस्सा कहानी बता रहे तो उन्होंने सपने में आए लड़का का सपने में बोले देख मैंने वादा किया था हमारा दोस्त को आप आ, पैसा को वापस दे देंगे तेरा बहन का तो शादी धूमधाम से हो गया लेकिन मेरा एक फर्ज है पैसा देना लेकिन मेरा शरीर छूट गया अभी वो शरीर नहीं है मेरे को देखना चाहे तो आ जा वो ब्राह्मण का घर में मैं कुत्ता पिल्ली कुत्ता बन के हूँ बच्चा पैदा हुआ पिता ने ये बोला मेरा उसका घर में कुत्ता बन के चेहरा वो लोग पीटते भी है दोस्तों उसका मन मालूम नहीं है।, है तो सबने में आया तो फिर वो लड़का गया तो सचमुच कुत्ता कुत्ता है लेकिन वो जो उसमें जो पिताजी बोल के कुत्ता को सम्मान देके घर में नहीं गए क्यों ये तो बॉडी का साथ संबंध था आत्मा का साथ तो संबंध आप जोड़े नहीं इससे शरीर उस शरीर नहीं है तो कुत्ता का साथ क्या संबंध है तो बाद में वो वो जो लड़का है वो लड़का जब जब जब तक पैसा को छो आठ महीना में वो जो उधार लिया पैसा बहुत परिश्रम करके दे दिया जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन ही बाबा का डेथ हो गया कुत्ता बिल्ली मर गया आप सारे इंसिडेंट आप बोलेगे इट्स अ मैटर ऑफ जोक उसके बाद वो गए कहा ही तो दैट इज द क्वेश्चन आप अगर आपका माताजी का गोती जान लोगे तो आपका अज्ञान कैसे सिद्ध होता है आप जान लोगे तो सब जान लो या आत्मा का गोथी का बारे में नोचिकेता नोचिकेता उपनिषद में आता है नोचिकेता ने जमराज जी महाराज का पास क्वेश्चन किए आत्मा का गोती बताओ अरे महाराज आत्मा का गोथी अरे दूसरा तुछ कुछ ले लो दूसरा को जमीन दायदा जो कुछ लड़की जो लड़की फड़की जो साफ दे देंगे हम लेकिन एक क्वेश्चन नहीं करता बोला नहीं हमको तो एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए पहले क्वेश्चन था अग्नि का शरीर में अग्नि तत्व क्या है उसमें सिख से क्या है उसके बारे में बताओ वो भी चाह दिया था उत्तर नहीं देंगे बाद में बोला आत्म तत्व आत्मा कैसा है कैसे कहा जाता है इसका क्या है। इसका क्या? बारे में गीता में गीता सारे उत्तर है लेकिन आप अभी जो स्थिति है अब हम उत्तर भी देंगे यू कैनॉट डाइजेस्ट पूरा उत्तर दिया है बड़देव विद्यान आदि सब लिख दिया है वहां जो एक आत्मा मरने का बाद उसका कर्म फल है जंग जंगज तेजुति अंत कलेवरम जैसा सोच चिंता करके आप शरीर को छोडोगे बॉडी को इसी छोड़ोगेल मुताबिक आपका गति प्राप्त होता है कभी छागल कभी कोई सब तो है भगवान का ही संतान है ना कुत्ता है तो क्या है भगवान का आत्मा तो भगवान का ये तो सब है लेकिन इसमें उत्तर दे तो आपको विश्वास नहीं आएगा जब भी हम दो कहानी हम बताएंगे उपनिषद से उसके बाद हम समाप्त तो देंगे आज बाद में और आपका इंक्वायरी आएगा उसको देते रहेंगे एंड गॉड इज़ देयर प्रोवाइडेड ये क्वेश्चन क्यों हाँ, मेरे माइंड में एक हाँ, I mean, एक बात बात हम, no? हाँ, हाँ, एक भार हम भार उत्तर वार? दे दे ये जो है उपनिषद का ये जो कहानी है ये कोई कहानी नहीं उपनिषद में नचिका बोल के कोई पर्सनैलिटी था ता ने जो प्रश्न दिया उत्तर भी आया था उसका भी है आजराज जी महाराज जो है उसीन और देश को राजा मर गया युद्ध में उसका जितना सारे रानियां हैं पटरानियां आके रोने लगी और जोमराज जी महाराज जगत को शिक्षा देने के लिए वहां बच्चा बनके पैदा हो प्रकट हो गए और बोलने लगे तो ये मैया लोग से कितना बड़े बुढ़े हैं और हम बच्चा है हमारा ना तो मैया है पापा है कौन है जानते नहीं जंगल में बैठे हैं कैसे हम हमारा रक्षण कौन करते हैं किसी ने मेरा प्यार करते हैं तो ये लोग देखो सामी के बारे में रोते हैं बोलो रोए है नहीं सामी चला गया तो रोए नहीं बोले किसका बारे में रोते हो तो सामी का बारे में तो सामी कौन है बोले ये देखते न साईं बोले सामी अगर ये डेड बॉडी है तो आई नाट यू टेक हिम टू यू डेड बॉडी को ही आप स्वामी मानते हो आप ले जाओ उठा के बना नहीं इसका अंदर में जो था वो निकल <laughs> कम टू अंदर में जो वो तो नहीं है इसका ही तो उत्तर उपनिषद में दिया आपका टाइम नहीं हुआ हायर एडुकेशन करने से उपनिषद में उत्तर दिया आत्मा वरे दृष्टो निधि आप मैया को प्यार करते थे इसलिए कि मैया का अंदर आत्मा विराज नहीं था नत्मा यू कैन ऑट लाव पूरा हंड्रेड परसेंट बिलीफ आ जाएगा अभी आप बोले देखिये लाइक हमारा अप्लाई फिजिक के मारे में बताओ हमारा आईडिया है तो ये बात ये नहीं ये अपराठिक जगत का जो शिक्षा तरंग है ऐसा सीख इसमें कंडीशन गीता में भगवान ने लगाया कंडीशन बोल दिया अपराधिक जगत का ये जो शिक्षाएं हैं हाउ यू कैन गेट इसका बारे में गीता में भगवान बताएं जो देखो जो आपका परिपाते न सेवया या उपोधीक्ष ज्ञानम ज्ञानी नत्वश तत्व ज्ञान आपका उधर तभी प्रकाशित होगा तब जब और पहुंचे हुए क्यू रियालाइज सो इसके चरण में गिर कर कृपा प्रार्थना करोगे उसका अनुगत तो करोगे वो जैसे विचार बोलेगा ऐसा भजन करते रहोगे टुडे और टुमारो यू कैन नो दिक्रेसी ये, ये कंडीशन दिया हुआ है आपको जानकारी नहीं है प्रणिपतनो प्रश्नो सेव या मतलब Without go you must surrender in, in front उट फॉल्सो यू मै सरेंडर गुरु जी प्रणिपात रूपेण प्रणाम जिसको बोलता है मतलब, जगत में तर्क उठाने के लिए क्वेश्चन नहीं सच्चा क्वेश्चन मैं कौन हूं कहा से आया हूं मेरा मैया तो तीस साल पहले मेरा जन्म दिया वो भी कहां गई दी शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सुद arise into your mind क्यों आपका अंदर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये भागवा का kind of बोला गीता में भगवान बोला अज्ञानी नृतम ज्ञानम तेनो मुझं जंतु जंतु वह मान रहे जितना सारे प्राणी है वो पाजल हो जाता है इसलिए अवज्ञान के द्वारा उसका वास्तव जो छुपा हुआ ज्ञान है जिसको हम प्रकाशित कर दें गुरु का क्षमता है जैसे बांग्लादेश में आपका आपकात्विक विभाग का आदमी आया था बहुत सारे साफ है उस जगह लेकिन एक जगह एक व्यक्ति एक तो चीज मिला बहुत भारी तो उसका जो लीडर जो है उसके पास पता क्या चीज है ठहरो ये जगह तो हिस्टोरिकल प्लेस है हो सकता कोई इंपॉर्टेंट चीज है पहले इसको फॉर्मिक एसिड के द्वारा क्लीन किया जाए तो पहले मिट्टी का ढेला जैसा लग पत्थर जैसा तो तोड़ने से बोला ऐसा ना करो और फॉर्मिक एसिड में डुबाओ उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड में डुबाया धीरे-धीरे उसका चेहरा निकल आया क्या निकल आया बोले उस जमाने में जो रानीमा थी वो जो जिस आईने का सामने अपना बॉडी श्रींगार करती थी वो आईना हीरे जबरद से मुड़ा हुआ फॉलो माई पॉइंट लेकिन जब मिट्टी का अंदर से निकाला था देट वॉज नॉट लाइक दैट साफा किया गया तो उसको स्वरूप प्रकाशित हुआ सिमिलरली यू आर बॉन्डेड आपका अंदर का जो भाव है, ये सब हैर्क चलेगा मेरा सब फाइटिंग चलते रहे यहां तक कि आप तर्क करते करते परेशान हो जाओगे हम उत्तर देते रहेंगे यू कैनोट डिफेक्ट कि जो सच्चा वस्तु को हम धारण करके रखे हैं यू कैन बिलीव और यू कैन नॉट बिलीव That is your own privilege. लेकिन जो वस्तु वास्तव सब तो है बड़ा बड़ा दर्शनिक लोग बोला माना आसमान का ओर देखो तो कोई बुका समझ जाता है इसका पीछे कोई रहस्य है आप तो न्यूटॉन आइंस्टाइन के ऊपर नहीं पहुंचे है किया एडुकेशन उसका अंदर का जो अनुभव का है काफी ऊंचा है ओल अब जब इतना बड़ा साइंस वर्ल्ड में एक नंबर बंगाली साइंटिस्ट सोतें बोस का साथ को प्रमाण किए इसलिए दोनों में भाग हो गया वो जो नोबेल प्राइज दोनों में डिवाइड किसको? किसको? ना क्यों आज ना। ना। ना। तो फॉर्मूला लगाया इजगल टू एमसी स्क्वायर उसका आगे प्लैन कंस्टेंट लगाया तो उसका क्या माने है इसका पूरा मैथमेटिकल व्याख्या जीनियस सत्यन बोस ने किया इतना फाइंड है होल्ड वर्ल्ड में एक साल तक ओपन था वू कैन कैलकुलेट कैन सोल्व इट इसका साथ एक साथ बंटवारा करेंगे उसका हृदय में जरूर है आया है 100 परसेंट हमारे ईश्वर ने अनुभव कर दिया जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आए थे नील्स बोर कौन है अभी हम थे स्पेक्टर का ऊपर रिसर्च किया लेकिन वो ही, वो उसका अकेला यही परिचय नहीं वो ओलम्पिक में हुआ वो वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक नंबर था बॉबी मोर पेले ये जो है एक नंबर का हम स्पोर्ट्समैन थे बचपन में <laughs> सब जानकारी है तो उन्होंने क्या किया महाराज आए भले कलकारी यूनिवर्सिटी में जितना सारे जीनियर्स है वो सोचा कि स्पेक्ट्रा के ऊपर लाइट का स्पेक्ट्रा का ऊपर इतना सुंदर रिसर्च किया आ, बड़ा बंगाली लोग वहाँ बड़ा बड़ी आप जाओ भोजन करने के लिए देर हो रहा है इतना है जाओ, जाओ, जाओ, जाओ, जाओ। ए, take, थोड़ा दे दे अच्छा उसके बाद जो खत, जो कहानी खत्म करना है वहां वहां जो है यूनिवर्सिटी में वो सारे जीनियस आदमी के सामने Uh, कुछ प्रमाण कर रहा था मैथमेटिक्स करते करते एक जगह थोड़ा गलती हो पॉइंट थोड़ा सा मैथमेटिक्सा तो भी स्टेप गलती एकदम पसीना गया इतना सारे आदमी है <laughs> हो जाएंगे। तो बार -बार रिपीट किया लेकिन समझ में नहीं आया कहा गलती हुआ कुछ तो है तो स्वतंत्र बोस उसी में बैरंडा में जैसे क्लास चल रहा है बैरंडा ने थोड़ा कुछ काम कर रहा था तो उन्होंने अचानक आया उसे बोले स्वतन को बताएं कैन यू हेल्प मी कैन यू हेल्प वार बोला हमारा लगता है और और नहीं है कुछ देख से तो दे दे। ला, लिया। ए, बेटा तो और आएगा नहीं हमसे हाथ चुरा के जाएगा तो सुन लो बहुत आनंद लगेगा तो जब चर्चा चल रहा था बोस स्वतन तो कहा कौन सी जगह गंडगोल पर यहाँ हमारा क्या थे ऊपर में कोई को नहीं यहां से ओह यस उसमें दिखा छोटे कुछ नहीं ये पूरा का जो हो रहा है मैथमेटिक्स ऐसा किस्म का सत्यन था सारे वो आदमी जो है वो मानने के लिए मजबूर हो गया तो सुप्रीम लॉर्ड इज देयर वे यू कैन नॉट सी और देखा नहीं जाता इसका मतलब आप विश्वास नहीं करोगे बात उचित नहीं है बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं लेकिन देखने के लिए जो तैयारी है आई आई कैन कैन सो प्रॉमिस ये तो अपना अपना आदमी आदमी है है आप भी <laughs> <आपना आद्मी> है। <laughs> आ, लो, आप भी लो लो ही क्या करें बेटा <laughs> ले लो केला तू खा ले उसको दे दे जा ले, जा ले जा। तो ऐसा जो है अभी आपका मन में जो प्रश्न आया था तो सारो ओर से हमने डाउट्स को हटाने के लिए उत्तर थोड़ा बहुत दिया लेकिन और सारे डिटेल डिस्कशन जरूरी है जब भी कथा चल रहे हैं विशेष करके ये अधन का कथा कहीं चले आज भी अगर आप उपस्थित रहते मित्रों बाबू का पूछना रहा ये आज का प्रवेशन सुनते तो आप हैरान हो जाते जितना सारे आपका मंदिर में संशय है संदेह सारे टूट जाता लेकिन आप आते नहीं हो मैं क्या करूं नहीं इसके करूँगा छोटा ना छोटा मोटा बात एक वर्ड बोला था ना क्या? कि इतने सारे धर्म है भगवान सिर्फ सनातन धर्म को ही बचाने धरती पे आता है ये बात ये है कि आपको ये इसका जवाब जो है खराब लगेगा खराब लगेगा सुनने में सनातन धर्म किसको बोला जाता है इसका बारे में लंबा चौरा प्रवोचन शुरू हो जाएगा आपको अगर बचपन में व्याकरण हुआ है तो धर्म कौन है गौतम सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो तो उसने भी जो सब कुछ त्याग करके आराधना किए गौतम और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महापुर साक्षात कृष्ण वस्तु है इसका महाभारत में उपनिषद में भागवत में सारे प्रमाण है आप मानो ना यूर महाभारत पहले हम बता रहे की कैलकुलस में जो टेंस टू तो इन्फिनिटी टेंस टू तो जीरो कैलकुल हमारा क्वेश्चन है टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या वॉट यू अंडरस्टैंड माई टेंस टू इन्फिनिटी इसका उत्तर पहले दो अंतर से बोलना जो भी प्रोफेसर लोग पढ़ाता है टेंस इन्फिनिटी दे थिंक इट इज क्वाइट इंपॉसिबल टेंस टू इन्फिनिटी इंफिनिटी इज सॉल ऑफ फिलोसॉफी बट ए वर्ल्ड में सब फिनाइट ऑब्जेक्ट दैट इज द मेन डिजीज इन यू दैट्स वाई यू कैन नॉट गैप्स माई पॉइंट फिनाइट कंसेप्शन अनंत हरि अनंत हरि रूप अनंत भगवान कितना लंबा चौड़ा है ब्रह्मा तो ब्रह्मांड के आनंदम ब्रह्म आदि व्याख्या करते तो रहे पागल हो जाता तो पूरा इन्फिनिटी वर्ल्ड में जो भगवान है हरिंद मैथमेटिक्स का समय आप कर रहे हो टेंस टू इनफिनिटी बट योर माइंड कैन नॉट सपोर्ट इट वाई टेंस टू जीरो बोलते हो लेकिन आपका माइंड सपोर्ट नहीं करता कि क्या कारण हैीरो इसका कंसेप्शन एक पहुंचावा महात्मा का हृदय में ही प्रकट हो सकता है बिकॉज फीलिंग आपका जो फीलिंग है इनडायरेक्ट फीलिंग बाया मीडिया माया देवी और जो चंडी मैया है पर्दा लगा के रखे हैं पर्दा का सीनारी हटाए मैया तो आपको एज इट इज दिखाई पड़ेगा तो इस बारे में हम ज्यादा नहीं बताते हुए यू गो ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल आई जो यू आप चिंता करते रहो इसमें हम अभी 15-16 तारीख तक है उसके बाद जंबू जाएंगे दो तो एक दिन के लिए फिर आ जाएंगे हमारा टिकट है इक्कीस तारीख का इधर हमारा जब भी बुखार है कुछ भी है हमारा पता नहीं चलता जब कथा बन बैठता हूं याद नहीं चलता हमारा क्या है कुछ नहीं है समझा भूख प्याज कुछ सताते नहीं तो आई कैन शो यू द एग्जैक्ट वे बट प्राइमरिली यूल है I know permanently you cannot बचपन में आपका पिताजी पंडित को बुलाए बुला के बोले बेटा सुन पंडा प्लेट होता है उसका अंदर में भी जानते बगाली में तो सरस्वती पूजा का दिन पंडित जी आते हैं बच्चा को पकड़ के और पेंसिल जो है ए, बल, आ, आ, इसको अब हमारा क्वेश्चन है जब पंडित जी आए तब यह तर्क जोड़ देते थे व्हाई आई आई कैन कैन दिस नॉट एग्री बात इसका ऊपर कोई एग्जाम्पल दे सके तो मेरा कान को काटके आप सामने रख दे बचपन में जैसा एडुकेशन कटा आज आप बोलते हैं इतना बड़ा एडुकेशन किए हो लेकिन आज से 25 साल पहले का कहानी बताओ जब आपका नाक में सर्दी आता था मैया गोदी में लेकर चल मेरा बेटा स्कूल में देखे है केजी जी सब हुआ आवाज सब भूल गए हो क्यों भेजा गया मिनिमम कुछ शब्दों का परिचय हुआ था बच्चा को टॉयस का सामने ये लायन है लाइन क्या होता है मैडम लाइन ऐसा ऐसा है वह करते हैं शब्दों के द्वारा परिचय होता था तो आपका अपरागित माई ट्रांसेंडेंट काम कमिंग बट यू कैनॉट एक्सेप्ट इट वाई बिकॉज ओवरऑल रिसिप्शन इज नॉट अपू दैट लेवल इसीलिए गुरुकरण दीक्षा लेने का जरूरी है बिना गुरु तो तू जी बोले बिना गुरु भवन नहीं ही में तो तू जी पागल थे वो बोले गुरु जी के चरण में सब हो तो को थोड़ी दिन में अगर वो गुरु जी चीटर नहीं आप आग सोचोगे तो आपका पनिशमेंट हो जाएगा ठाकुर जीशमेंट होगा अच्छा हुआ में आपका बीबी आके क्या वो करती थी वो सब तो देखने को नहीं मिला अच्छा जल्दी लेके गया ये भी तो हो सकता है उसका भक्ति के कारण हमारा साथ उसका परिचय भी हो जाएगा इसी जन्म में जो जनी में हो, हो सकता तो Now I am 44, 54 years. 55, हुआ नहीं अभी चल रहा है। ये भी मेरा का पहले उसका साथ मुलाकात होगी। आप कैसे बोल सकते हो यू कैनॉट प्लेस इन इन गारंटी ये चीज बात में से आए हैं इसका जन्म हुआ था यू कैन गो क्विकली फॉर प्रसर अरे मुझे वही साइंस एक्सपीरियंस करना है जो अभी तक हमने बुक्स में नहीं पढ़ा बट दैट एग्जिस्ट इन दिस नेचर दैट इन ने लेकिन गीता में भगवान बताए कि ये गीता आप न मानोगे तो आपको हिंदू भी बोलेगा नहीं कोई गीता में भगवान बोला है मायाधाक्षण प्रकृति सुराचर क्या एक्सप्लेनेशन दोगे बोलो आप तो बहुत बचाते हो साइंस बोलते है प्रकृति है वो मीन बाई प्रकृति जबकि गीता में भगवान बोलते हैं मायाधे नकृति स्वेत चरा चरण ये जगत में प्रकृति का अंदर मेरा दृष्टि परे तो इसके द्वारा सारे जीवात्मा का जैसा बीज है जैसे पुरुष स्त्री का संग होने का बाद बीज जो इजेक्टेड होता है फिर फॉर्मेशन होता है सब प्रसिद्ध से है। लेकिन प्रकृति का साथ भगवान का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है भगवान इक्ष लिखा हुआ गीता में भगवान बताते प्रकृति अंडर माय प्रिंसिपल सी प्रकृति कैन गिव बर्थ टू मेनी स्पीशीज तो आप जो जिस पॉइंट पॉइंट से जाओगे स्पिरिचुअल साइंस का पॉइंट किसी भी ओर से जाओ आपको हम कर देंगे आई कैन नॉट यू कैन नॉट गो आल पल पल में आपका हम परास्त कर देंगे ये आपके दुखी मत बनो मतलब हम प्रमाण करेंगे ठाकुर जी आप अभी जितना इच्छा जी भर के तर्क कर लो। जी कह रहे कि जो लोअलेंट है मतलब मतलब जो जो है, कि जो मतलब हम देख नहीं सकते ये शरीर का बाहर। वो हम experience कैसे कैसे कर कर सकते आ, आ, experience कैसे ये, नहीं, नहीं, सकते हैं? हैं? बॉडी है इसको बोला जाता है ग्रॉस बॉडी विच इज मेड एलिमेंट है प्रकृति का कौन कौन है मिट्टी तेज पानी आकाश सब लेकर पांच तत्व ये पांच तत्वों का बना हुआ है यू कैन एक्सपेरिमेंट योर साहब जब माताजी मर गई उसके बाद जलाने का बाद साइंस बोलते हैं जलाने का बाद कार्बन कार्बन में चला गया और जी उसका अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी है ब्लैक कार्बन है कुछ भी है तो उसका मट्टी का साथ चला गया बॉडी फिनिश ऑल एलिमेंट गोन एयर एयर में मिस गया लाइट लाइट में चला गया मेरा बात समझा मेरा बात तो जब तक तो आपका बॉडी मेटीरियल चिंता में आपका कन्फाइन है आप टू तो देट पॉइंट यू कैन नॉट रियलाइज आपका ये बॉडी है बोला जाता है। इसका बात अंदर में एक बॉडी है उसको आपकी जानकारी नहीं उसका नाम बॉडी हाँ, उसका नाम है बॉडी, उसको बंगला में बोला जाता है कारण शरीर यही शरीर कारण शरीर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेक्स्ट बर्थ वेदों में सब कहावत है कहां तक बोले बट यही पूछना है मैंने आपसे आपने सटल बॉडी पढ़ा तो ये अभी आपने खुद कभी एक्सपीरियंस किया है? तो सिर्फ पढ़ा है। बार, एक बात भी नहीं बोलते बिना अनुभव नहीं होगी सुनला हम बोल देते आपको उत्तर ये आपको तो एलिमेंटरी जो विषय है बता एलेमे, तो सा दिया सातल बॉडी का कंस्टिट्यूशन क्या है शास्त्रों में बताया गया मन बुद्धि चित्तो अहंकार चारों से बना हुआ मनम एवं मनुष्व कारणम बंधनम अक्षयोग सिबल फॉर योर फ्रीडम एंड बॉन्डेज लेकिन ये जो है इसमें जो बोलते हो माधु गुस्से तो बोले आप तो बहुत कुछ बोल सकते हैं गुरुवर्ग का एक अलग उठाया तो अच्छा लगे जलमदार में एक शिक्षित आदमी आए आपका माँ किसी भी हालत से मानेगे नहीं भगवान नहीं है स्वामी जी अपना करके दिखा तो वो बोले हमारा माधु तो महाराज बोले नेक्स्ट डे जो आए बोला महाराज हमारा मन बहुत खराब है आज माधु गो से बिल्कुल बेकार बात नहीं विश्वास करो ऐसा ऐसा हुआ हमारा माइंड बहुत खराब है फिर माधु गो में बेकार कर दो आप एजुकेटेड आदमी हो नहीं महाराज सचमुच हम बोल रहे हमारा मन बहुत खराब है तो उसके बाद माधु गो महाराज बोले सिकरी जी आपको आपका भी माइंड को देखे हो चौंकिया है योर माइंड बोला ना तो, तो, you तो माइंड को आप देखे नहीं बु कैन फील योर एग्जिस्ट दैट इज एक्सेंट यू You always think, my mind is। Now आई tell, you tell। My mother gone, I am very sad। So वाई You are intelligent, you should prove that mind is there। Can you prove? You must prove, if you are approaching scientific way। Prove करो लेकिन आपका हर हालत में मालूम है मन है माइंड इज दे पॉइंट इस पर देखा नहीं जाते बट आई कैन से आई कैन शो यू बट इफ यू फॉलो मू यू हैजन मे बी फॉर दिस लाइफ इफ यू फेल फॉर नेक्स्ट लाइफ यूल टू गुरु तो होता है इन अनंत तो काल के लिए ये शंकराचार्य को मैंने गुरु को छोड़ दिया ब्रह्म तत्व तो तो सीधा छोड़ दिया थोड़ा बाद उठाता आपका घर में कोई समझे नहीं मेरा बात जो भी है आज ड्रॉपर इसके बाद लिखते चलो क्या क्या क्वेश्चन है हम इसको तो देते रहेंगे जो भी उम्मीद में रियालिटी रियालिटी का तो पहले ही व्याख्या कर दिया रियालिटी का तो व्याख्या पहले हम कर दिए तो उसका कैसे आता है रियल एंड ऐपर जो इसको रियलिटी बोलते हैं ये एपारेंट है रियलिटी है माँ गए चले चली गई तो रियलिटी है इसका कितना माँ मिलेगी मिलेगा आपको हर जन्म में आपको मा मिलेगा लेकिन गुरु वैष्णव नहीं मिलेगा गुरु वैष्णव मिलना शास्त्र में बोलते इतना टिपिकल है अनंत जन्मों करोड़ों जन्म घूमते घूमते जब भगवान प्रसन्न हो गया यू कैन सी ए रियल साधु हू कैन उट एनी kind of I mean तो, तो हो सकता है कि ठाकुर जी का के आपका साथ, आपका साथ हरिद्व में आके कभी प्रन करने का सोचा ही नहीं क्या ब्रह्म परमात्मा यह सब चर्चा होता है प्रेम नहीं है हमारा तो बृंदावन ही अच्छा है लेकिन अचानक आ गया आपका साथ भेंट होगी डू यू थिंक इट इज अ मैटर ऑफ जो ये मजे की बात है कोई भी तो हो सकता है भगवान का प्री अरेंजमेंट है या आपका दुख को हटाने के लिए कोई महात्मा को आपका सामने भेज दे ताकि टोटल आपका जो ये है डाउट्स है उसको काट के आपका शैया का जो स्वरूप है एग्जैक्ट आपका अंदर में जो स्वरूप है यू आर नॉट सिचुएटेड ऑन इट तो जो स्वरूप है उसको हम प्रकाश जैसे मिरर का उदाहरण देना में वो डुबाया उसका तो उसका स्वरूप प्रकाशित आपका भी होगा आप मेरा बात तो मानोगे नहीं लगातार साधु संग करो यू कैन डिस्कवर योर सेल्फ सम चेंजेस कमिंग इन योर माइंड बॉडी जैसे वाक वाक बारे में बोला पहले फाइट करना शुरू कर दो तो हायर एडुगेशन किस बात की है? जब ये भी एबीसी इसी से लेकर स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर गए तब आपका परिचय हुआ वैश्विक के साथ तो ये आप बोल नहीं सकते हो संशय हो ही नहीं सकता ये हो सकता है कि आप बड़ा भारी दुखी है मैं चला गया ठाकुर जी कौन सी ठाकुर जी है जो मेरे को दुख दिए है उसको नहीं मरना ही ठीक है <laughs> लेकिन ठाकुर जी का हर क्रियाक्रम अच्छा है ठाकुर जी का हर क्रियाक्रम अच्छा है इसका प्रमाण भी आप दे, दे देंगे इसका प्रमाण आप हंसते रह जाओगे ठाकुर जी का हर किया क्रियाक्रम मंगल के लिए मंगल का जो डेफिनेशन है वो आपको जानकारी है। हम हाँ प्रमाण कर देंगे हंसते रह गए। एक राजा मंत्री को मारना शुरू कर आपको काट के फेंक देंगे अब फालतू बोलते हो हमारा उंगली कट गया आप बोलते हो जो जो हुआ है सब अच्छाई के लिए हुआ इसका कहानी हम बताएंगे सुना तो था कि वो किसी से बचता है कि उसका उंगली कटा हुआ होता है तो वो उसे मारते नहीं नहीं है।, है राजा का उंगली नहीं, कहानी है पूरा बताएंगे नहीं बाद में बताएंगे वो सुनोगे तो आपको नहीं ये चीज होता है मतलब की जो होता है अच्छे के लिए होता है, है? ये कट गया नहीं? इसका पीछे राजा का बहुत गुस्सा आ गया था इसका समाधान बताएंगे ये ठाकुर जी सब मंगल करते हैं उसके बाद आई थिंक ऐसा कुछ सिचुएशन था कि उसको हाँ, मारना था पर थी हाँ, हाँ, तो इसलिए हाँ, ये मम्मी ने को हाँ, तो मामी ने बताया अभी तो मामी है <laughs> तमे वो माता च पिता तमे वो तमे वो बंदुष चा तमेव ये भगवान का ये कहना अभी हमें एक्चुअली वही चीज नॉलेज लेना है कि जो धीरे धीरे जाएगा कम इस बॉडी जल्दी होता नहीं आते तो रहो मेरे को एक दिन देखे हो अब आके तर्क जोड़ दिए एक दिन देखे हो अब उसका बाद तो आओ तो फिर उसका बाद करोड़ों माँ चले जाने का शोक भुला सके कि नहीं हमारा गुरुजी ये तो आप परीक्षा करोगे अब करते ही नहीं होगा बात चलते रहे बातें चलते रहेगा तो क्या समान अपटू तो दिस पॉइंट हमसे हमारा चिंता में नाउ इन दिस पोजीशन यू कैन नॉट रियलाइज You have व टू गो आउट ऑफ bondage. ये मानने के लिए अब तैयार नहीं बॉन्डेज का बाहर जाना संभव है कि नहीं ये अब मानते नहीं तो सारे संत महात्मा जो सब बॉन्डेज का अंदर है सारे बोलते हैं भिक्षा पात्र बदमाश है यही तो आपका कहना है आउट ऑफ इज रियलाइजेशन गुरु वैष्णव जो बोलते हैं उसको तो बाजार का कथा तो नहीं है Direct रियालाइजेशन नहीं है तो ये आपका दिल में असर भी नहीं करेगा इट कैन नॉट रियक्ट इन टूअर बॉडी माइंड जरूर आप सोते रहेंगे विचार करते रहेंगे अगले दिनों में आ, तो आप पर्सनल के आओगे आज बुखार चल रहा है बहुत साइंस ऐसे बहुत बुखार इसी लेकर कथा बोला था उधर और पता नहीं चला आप लोग ऐसा आप सत्संग किया आपने हमने हम सोचते हैं कि आप लोग सत्संग किया हमने तो हमारा पता नहीं चला ये सर कभी दर्द हो रहा था अभी बंद कर दिया गया था तो महसूस हो रहा था खाया भी सुबह में थोड़ा बहुत खाया था सुबह में क्योंकि में भी था आठ सुबह आठ बजे थोड़ा बहुत चार क्योंकि इसमें सूजन आ गया थोड़ा ठीक है आज रात हो गया आप जाओ कोई चिंता मत करो हम हैं ये सोच लो कि हर हालत में हम हैं इस पर विश्वास करो फायदा है हम हैं आपका पीछे किसी भी हालत से आपको खुदकुशी नहीं करने देंगे इसका बारे में हम डिस्काशन करेंगे इसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे वेदांतो शंकराचार्य का वेदांतों का क्या सब बताएंगे आपको उत्तर देंगे आपको बताएंगे कभी भी ऐसे दुखों का समाधान नहीं होता तो खुदकुशी करने का बाद क्यू प्रेतत्व बन जाता आज भी तो चर्चा किया था आए नहीं हो यू आर फूल वहां चर्चा किया था भागवत का महिमा से धुंधुकारी का क्या कष्ट पेट जो ने मिला था वो जी उसको कथा सुनाए मुक्ति हो गया तो यू कैन बिलीव और यू कैन नॉट बिलीव टू यू हमने बता दिया गुरुजी जी का कृपा से वैष्णव कृपा है चिंता करते रहो लेकिन चिंतन मत करो अगर जो बातें हमने बताएं इसका ऊपर चिंतन छोड़ देगा कहां का महाराज छोड़ दे बस आईव नो सोल्यूशन कंटिन्यूसली आपका चिंतन चलते रहेगा हरिकथा से दूर भागते हो हमारा गुस्सा आ जाता है चंडीगढ़ में यहाँ वहाँ सब सुना है प्यार भी करते हैं मेरे को है थोड़ा एक सौ लिए मैं पढ़ा है ऐसा नहीं करना हरी कथा के लिए आओ तो मेरा आनंद होगा और आप अभी चलो का जाओ चलो जल्दी रात हो गया आपको पढ़ाई लिखाई भी है बैठा हुआ है युवा धन्यवाद